भारतीय दर्शन योग दर्शन आलोचना ऊपर कहा गया है कि ईश्वर को एक भिन्न तत्व के रूप में मानने की अभिलाषा पतंजलि को नहीं है इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है पुरुष विशेष ईश्वर अतएव योगशास्त्र में भी सांख्य शास्त्र के समान 25 ही तत्व हैं इस प्रकार योग में तीन प्रकार के पुरुष हैं बद्ध मुक्त तथा ईश्वर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सांख्य में भी तीन प्रकार के पुरुष हैं बद्ध मुक्त तथा ज्ञा परंतु और ईश्वर में एक प्रकार से कुछ भेद है जिस प्रकार सांख्य शास्त्र निर्लिप्त पुरुष ज्ञ तथा अव्यक्त प्रकृति का प्रतिपादन करने पर भी एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप को ही धारण करता है परंतु योग शास्त्र सूक्ष्म समाहित चित्त का प्रतिपादन करता हुआ योग ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करता है और अपनी व्यवहारिकता का परिचय देता है उसी प्रकार सांख्य शास्त्र का पुरुष, निर्गुण चिन्मय पुष्कर निर्लिप्त अकर्ता तथा उदासीन होकर सैद्धांतिक रूप में विद्यमान रहता है परंतु योग शास्त्र का ईश्वर पुरुष सर्वेश्वरीय संपन्न सर्वज्ञ संसार का उद्धार करने वाला सभी का पथ प्रदर्शक तथा परम गुरु होकर साधकों को अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार कराने में परम साधक है एक प्रकार से योगशास्त्र में ईश्वर पुरुष सर्वज्ञ सर्वकर्ता तथा औदाशून्य रहित है यह व्यवहारिक जगत को संभालने वाला है अपने अपने शास्त्र के अनुकूल दो रूपों में पुरुष इन दोनों शास्त्रों में देख पड़ता है